अस्य अस्थ अस्यमा श्लोक अर्थ है यदन ये विदिदि प्रदर्शनपरों पाता ऐसा एक उदर मंत्री अत तय उस कार्तिक न्लोक में लिया था उस मंत्र सीधा बोलने जा रही है श्र में हि कास्मा कि प्रसिद्धि का द्योतन करता है निपात अयम अनिवृत्ति यही एकमात्र अनर्थ निवृत्ति का उपाय है और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है अज्ञान का निवृत्ति या अनर्थ का निवृत्ति ब्रह्मज्ञान के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है इस तरह से व्यावृत्त करने के लिए एवं शब्द है ऐसा मुख्य एतस्मिन् अनुभव गम्य अदृश्य इंद्रिय अब ये जो मोक्ष है यदि विद्वानों में सुप्रसिद्ध अनुभव से गम्य अदृश्य भूता इंद्रियो का अविषय भूता अनात्मीय अनात्मय मन अनात्मीय जो आत्मीय कभी नहीं होता आपकी आत्मा हमें बात करते हमारी आत्मा मैंने अपना हो गया ना वो मेरी आप आत्मीयत्व गया, जैसे मेरा पुस्तक है वह आत्मीय कैसे हो जाएगा स्विन्न ही आत्मीय होगा स्व तो आत्मीय नहीं होगा स्व तो आत्मा है वो आत्मीय कैसे हो जाएगा यदि आपकी आत्मा आत्मीय हो जाए किसका आत्मीय होगा किस और इसे करते अनात्में अनात्मीय स्वरूपत स्वकीयत्व रहते स्वरूप बनेवचन शब्द ना निरुक्तमें निर्वचन करना और शब्द के द्वारा कथन करना यह नहीं होता है जिस विषय में उस विषय का नाम अनिरुक्त है अनिलयने स्मृति निलयनम आधार ये सारी चीज का लय हो जाए उसका नाम निलयम कोई कार्य होता तो उसका नाश होकर उसमें लय भी हो जाता जैसे घड़ा है मिट्टी का कार्य है घड़े को फोड़ फाड़ के चूर्ण बना दिया वो मिट्टी में लय हो गया ब्रह्म में इसलिए कोई कार्य होता तो वो कार्य विनाश होकर के ब्रह्म में लय हो जाता इन कार्यभावत अतः ब्रह्म लय का स्थान भी नहीं है इसे अनिलय नस्वीन स्वमहि इसलिए चांदगी में, में का अपनी महिमा में स्थित है वह किसी में लय नहीं होता और उसमें किसी का लय नहीं होता वह यदि किसे कार्य होता ब्रह्म यदि किसे कार्य होता तो भ्रम उसमें लाश हो गया लय हो जाता और ब्रह्म का को कोई कार्य होता तो वह कार्य नाश और ब्रह्म में लय हो जाता दोनों तरह से संभव नहीं है अभयम मन अद्वितीय क्यों द्वितीया तो भय हुआ करता है लेकिन लोग हमारा अज्ञान वैशाख तो अकेलेपन में भय हो जाता है उल्टा है। अकेले होगा धरी इतना बड़ा आसम अकेले क्या करेंगे कैसे रहेंगे सोचेगा आदमी डर हो तो लेकिन लक्षण का ये होता है कि वास्तव में क्या है अकेले में कभी भय नहीं होना चाहिए लेकिन ध्यान करते करते करते त्रिपुटी जैसे खत्म होने लगता है ना अभी भय के वापस आ जाते तो बाहर नाम खोल देता है कहाँ हो गया भाई कहाँ गए बो रहा था फिर धोर देखने लगता है ठीक ठाक हो मैं जिंदा हूं अपने आपको देखेगा ठीक ठाक हो जिंदा हो तो वास्तविक ज्ञान जब होने लगता है त्रिपुट्टी का विलय होने लगता है आपके अहंकार नाश होने लगता है जब मैं ध्यानता हूं ये नष्ट होने लगता है ना आगे घबरा जाता है तो परिच्छेद में रहकर इतनी आदत हो चुकी है कि अपरिच्छन दिशा में जाना नहीं जा रहा बड़ा विलक्षण स्थिति कई लोग का ध्यान तो ठीक है लेकिन जो खतरा ध्यान में खतरा है कि का नाश है ये नहीं समझ रहे हैं कि स्वयं के अहंकार का नाश है स्वयं का नाश नहीं है वो भ्रांति है ना, स्वयं का नाश मान लेते हैं लेकिन स्वयं के अहंकार का नाश हो रहा है वहां स्वयं तो है ही उस नाश का अनुभव कौन कर रहा है मैं नहीं हूं ऐसा हो रहा था इसको कौन अनुभव कर वो तो था ना वही असली आप है आप नकली आपका नाश होते टिकट डर गए और असली आप रहते हैं असली आप देख रहा है नकली आपका नाश होता हुआ फिर भी विवेक को समय नहीं रहता है नकली आपको नाश होने दो हमको नाश होने दो मैं तो असले अहम हूँ जो साक्षर पड़े इसको देख लो नाश होता हुआ वो विवेक उसमें टिकता नहीं है इसे ध्यान से बाहर आ जाता है वस्तु द्वितीयत्म भयम श्रोते भय सब भय हेतु लक्षित है भय सब से क्या रहना भय का कारण क्या है भेद ही भय का कारण होता है भेद ही लक्षित है यहाँ पर भयं भेदो यथा भवति ये प्रतिष्ठा प्रकर्षेण संशय राहित नये मन भेद नकर्षेण प्रतिष्ठा ज्ञा है प्रकर्ष रूपेण संशयराहित संशय और ज्ञान से रहित है ऐसी जो स्थिति है ब्रह्म ब्रह्म अस्मि ऐसा जो, जो ज्ञान है में हैवस्थान प्रतिष्ठा ये अवस्थान का नाम ही प्रतिष्ठा तम प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता विंदते उप्रतिष्ठा एसा ब्राह्म पार्थ उब्राह्मीति गुरु उपसंपत्न श्रवण्व लभते ऐसे नहीं मिलता भी कभी गुरुपसतना गुरु के शरण आगत करके जब उपनिषद्रवनादी के द्वारा मन करेगा तब को प्राप्त होता है। एतार प्राप्ति होती है अथ तदावे सभय भयरहित मोक्षरूप अतिथि ब्रह्मगत प्राप्त होती तब चक्र यदा प्रतिष्ठा विंदते तब क्या होता है वो जो है उसी समय तदानी स तदाव विद्वान ऐसा जानता हो विद्वान अभयम मन भयर प्राप्त होती मोक्षर ब्रम्मा को ही प्राप्त हो जाता है, है। मुंडोपनिषद यदास्मिन काले ऐसा पूर्वोक्ता और यदि वही मुक्ष गलती से थोड़ा सा भेद कर लेगा तो क्या होगा काले ब्रह्मणि इसी ब्रह्म ब्रह्म में जो कैसा है वो एक अदृश्या प्रत्येगात्मा से अभिन्न अदृश्य अनिलयन अनिलूपता जो कहा हुआ अतारस गुण वाला है वो उसमें उद उदरम मंत्र कुरुते उदर मैं पेट ऐसा नहीं लेना उधरम उदरम, उदरम पेट पेट होता है पेट। या उत और अरम और क्रम से लिखो अरमुत अरमे अल्पम उत अपि अल्पम अपि पाठ करेंगे संहिता पाठ उदरम गो तो अरम उत्म उत अरम, उत। अरम कर दो अल्पम वही दिख रहे हैं पर बात अभी शब्दार्थ है अरम मन अल्पम अपि ऐसा मैं अंतरम मन भेदम उपास उपास का उस ब्रह्म में मैं उपास उपास्य उपासक उपास हूं और वो मेरा उपासी है ऐसा करके यदि किसी प्रकार का अनुभव को अनुभव करने लगता है या देखने लगता है धातुना मन कर तत्व कुरुते कर्त पश्य उधरम अंतरम कुरुते और आपने उपासन विभाग पश्य कृत्य को पश्य धातु मन कर्तमें भी घट सकता है कोई दिखता नहीं अथ तदीमे उसी समय संसार भारत प्रयुक्त दुख उस भेददर्शी को भय प्राप्त होता तो तो मतलब संसार प्रयुक्त दुःख की प्राप्ति हो जाएगी भेददर्श भवती दृढ़ीकर्तमें दर्शियों को भय प्राप्त होता है इस बात को दृढ़ करने के लिए रहित भय ब्रह्मत्मित्रदप्रश परम एक मंत्री इत्यादि मंत्री वायु सूर्य मृत्यु जन्मांतरे अंदर धर्म विजानतो अब तस्त भित्याचरती वायु सूर्य वन्य इंद्र मृत्यु ये सब जन्मांतर जन्म नहीं अभी तो ज्ञान हो गया उनको अब तो जीवन मुक्त है वो लेकिन क्या करें पहले पिछले जन्म में क्या किए थे वो अंतरकृता वो भेद करके ही धर्मम विजानत वो धर्म को जानते थे अत अस्मा उसी कारण से भीत्या अब भी उसी भय से चलती ही चलती निरंतर कार्य में लगेगा उसी भय का संस्कार मतलब जीवन मुक्त हो गया प्राणक्रम किसके अंदर बना था उस कर्म के आदर पर बना जन्मांतर अतः अतय प्राणक्रम में भय छिपा हुआ है अतः जीवन मुक्त होने के बावजूद भी प्राणक्रम की वजह से वो परम भयुक्त था उसके अनुसार अभी भी वो भयुक्त कार्य ही उसके शरीर से वायुवादी शरीरों में दिखाई देता है जगन नियामक प्रसिद्ध वायुवादी कौन है जगत के प्रसिद्ध नियम गण कर रहे हैं इनकी मर्जी है, है सूर्य वन्य इंद्र और मृत्यु वायु के कारण से आपको प्राण संचालन हो रहा है सूर्य कारण से अनाज आदि बन जाते हैं वन्य के कारण से रोटी पका लेते हो इंद्रिय कृपा से वर्षा होता है मृत्यु की कृपा से जनसंख्या नियंत्रण में रहता है तो सारा काम तो दूसरे से नहीं तो सब यहाँ आते रहते यहां से जावे कोई नहीं मृत्यु नहीं काम करे तो इन्हीं लोगों के संसार पूरा नियमन में चल रहा है पांच प्रमुख है और ये पांचों लेकिन भय के मारे अपना डंडा जीव काम में लगे हुए ड्यूटी में लगे हुए चौबीस घंटा ड्यूटी इनका एक सेकेंड कभी छुट्टी नहीं ना आराम हाँ कहीं ना कहीं कोई न कोई मर रहा ना ब्रह्मांड में यमराज हमारा चिगा चुपचाप बैठा रह सकता है एक सेकंड बैठ नहीं सकता ना ब्रह्मा जी बैठ सकता है ये वाच में कहानी बनाए ना ब्रह्मा रे तो बड़ा दुखी हो गया खबर लिखते लिखते लिखते लिखते लिखते और उसे कलयुग के लिखना पड़ जाए ब्रह्मा को तो बहुत ही दुख होता होगा कलियुग जीवों को लिखने के लिए सब पाप होते हैं ना नाइनटी पाप करते ही है ये पाप करेगी अमुक पाप करेगी अमुक पाप कर लिखना पड़ेगा ना अब दुखी हो गया ब्रह्मा जी क्या मैं लिख रहा हूँ जो जीव देखो उसे झूठ बोलेगा गुरु से झूठ बोलेगा झूठ बोलेगा लिखना पड़ता है अब क्या करें बेकार है ये काम ही है? है, चित्रगुप्त तो वो अकाउंट का बताता है केवल लिखने वाला ब्रह्मा जी है चित्रगुप्त अकाउंट मरने के बाद यमराज को सुनाता फैसला देने के लिए किसी का डाउट हो जाए वो हिसाब किताब रखा रहता है वो पन्ना उलाटा कर बता देता है यमराज जी महाराज इसने ऐसे ऐसे किया है वहाँ झूठ चलेगी नहीं वहाँ झूठ नहीं चले वो अमराजी का दंड के सामने अपने आप सच बोल देगा अब यहीं पर पुलिस के दंड के सामने सच बोल देते हैं गया। है रिश्वत चलेगी नहीं ना वहाँ वहां क्या रिश्वत दोस्तों है वहां पे तो देगा क्या खाली हाथ नंगा कर्म टूटे कर्म ले करके तो बेहतर अच्छे कर्म होते तो वहाँ जाता ही क्यों अच्छे कर्म होते तो जाते ही नहीं इसलिए स्वर्म लोग पहुंच जाते परम लोग पहुंच जाता फूटे कर्म लेकर तुम्हारा तो गया है वहाँ फूटे कर्मों को घूस देगा क्या चित्रगुप्त क्या करते तुम्हारे फूटे कर्मों का जैसे फटा नोट है वैसे आप है उस चित्रगुप्त के सामने फटे नोट के समान, नो वैल्यू <laughs> कोई वैल्यू नहीं आपका सब खराब करने के लिए वे पहुंचा हुआ है उसे भी अपने दावा कर मैं अच्छा हूँ तो इसको हिसाब किताब बना देता है देख तेने ये काम किया है तभी अमराज जी कहे चलो इसको भेजो फिर हम उत्तर भेज दे वहाँ सब चलता नहीं है झूठ न घूस न कुछ नहीं चलता वो भय में चलते हैं भले ही लेकिन जुर्मुक्त होने के नाते पूरा विवेक भी रहता है 24 घंटा लगातार कर रहे हैं बिना छुट्टी कर रहे हैं उनको कोई थकान नहीं होगा कुछ जुर्मुक्त हो क्या थकान होना है वो तो मिथ्या शरीर काम कर रहे पता है वो भी कौन सा शरीर मिला वो आपको एक आतिवाहिक शरीर मिलता है बीच वाला एक आतिवाहिक शरीर बोलते हैं मरने के बाद आपको एक शरीर मिला वो न भूत है न प्रेत है आप कुछ ऐसा लक्षण शरीर होता है जो तो यहाँ से आपको अगर जाने तक के लिए टेम्प्रोरी है वो टेम्प्रोरी एक शरीर मिल गया आप चले जाओ उसमें वहां चले जाएंगे वो आतिवाहिक शरीर में आप खड़े रहेंगे यमराज के सामने फिर वो देखेगा आपको जब पकौड़ी बना के छानना है अब शरीर में तो छनेगा है नहीं तो मर जाएगा दूसरे शरीर बनाएगा उसको यात्रा में शरीर बोलते हैं यात्रा में शरीर आपको देगा जिसमें को आग भयंकर यात्रा झलेंगे अग्नि का खम्भे को आप करा दिया जाएगा आपका गर्मी लगेगी आग को लेकिन चलेंगी नहीं गर्मी सब पर शांत आप बांध दिया जाएगा तक तो आप तो निकल ही नहीं करते उससे क्यों क्या कभी इसने अनधिकृत रूपे और अगर जिसे विवाह नहीं हुआ था ऐसी लड़की का आलिंगन किया अन्याय अन्यायपूर्वक बलात्कार पूर्वक वगैरह ऐसे को कोई दंड मिलता है लोहे का खंभे में कर देखा देखा देखा देखा देखा। लड़की को चुपटाता ना चुपटा इसमें तो हाँ? अरे अनंत शरीर इतने लाख योन को बना रखा है भगवान ने कोई कम बना रखा है क्या तो चिंता क्यों कर रहा है शरीरों के लिए अनंत प्रकार के शरीर है उसमें आतिवाहिक शरीर और यात्रामय शरीर तो प्रसिद्ध है जो कोई भी जीवन जिस से जाता है तुरंत उसको नहीं मिल रहा है तो बीच में एक टेम्पोरी शरीर माना अतिवन यहां से वहां जाने के लिए ही स्पेशल बना हुआ है उसको आतिवाहिक शरीर बोलते हैं और यात्राओं का सामान कर यात्रामय शरीर अलग ही अलग योनी प्रेत योनी में आप भोग करेंगे खरीदा जा रहा है, जा रहा है वो तो का होता। है डिब्बा बड़ा बक्सा उसके सब का माल है वो इधर उधर आने जाने के लिए होता है वो जीव उसमें बैठेगा और यहाँ से जाएगा पर वहाँ से इधर आएगा जब तक अगला शर नहीं मिलता तब तो तक तो तो उसे घूमते रहेगा तरह अमुख जगह जाने वहां का शर उसे मिलेगा चाहे तो भूत हो चाहे प्रेत योनि चाहे कोई जब तक अगला शरण नहीं मिलता तब तक तो तो वो इस आतिवाहिक शरीर में रहता तो उसे कहते वो जो व्यक्ति वो भी गड़बड़ करता है कौन पंचापी देवता पूर्वजन ने किया इस जन ने नहीं किया पूर्वज ने उपासना किया कर्मकांड किया ध्यान भजन किया वाव वावादेव जगन्यामक प्रसिद्ध पंचाबीदेव अतीते जन्म धर्म इष्ट कर फूर्त आविखक्षण अगे इफूर्तत्न करके ब्रह्म लाकुपासना किये स्फूर्त करते रह गए विजानों ज्ञानपूर्वकमुष्ठितों जानते हुए अन कियाम राज्य स्थापना चिगित से जानते हुए भी हमने अध्रुव कर्म को कर दिया अध्रुव अध्रु ध्रुव को पाने की कोशिश किया मैंने नतीजा आज हम पद बैठा नास्तिक न अकृत को से पाने की चेष्टा करना सबसे बड़ा गलती है भयंकर पुण्य होगा क्योंकि आपने सारा वैदिक कर्मकांड किया है जीवन का प्रतिक्षण वेद अनुसार चलाया वो म्राज्य बनेगा इंद्र बनेगा इससे बड़े बड़े देवता बनेगा जो सारा जीवन वैदिक सिद्धांत के अनुसार वेदों में कहे हुए कर्मों का अनुष्ठान के द्वारा ही बिता देता है वो व्यक्ति ऐसे में पहुंचता है वैसों में से यह सब है ज्ञान प्रव तो अंतर प्रत्येक ब्रह्म भेदंकृत्वा यदि सारा वेद जानता था सारा कर्मकांड जानता है इष्टपुर कर्मों को कर रहा है किन्दु जीव में भेद बुद्धि बना रहा सब कर्म करते वक्त भेदं करवा अस्मत ब्रह्मणो भित इसलिए आज भी क्या हो रहा है उनको हर वो पर बन गया अब जेव मुक्त होने गया ब्रह्म ज्ञान हो गया जेव मुक्त हो गया ब्रह्म जी उपदेश बनकर उसके बावजूद भी उसी प्रारब्ध के वजह से भयमान है ब्रह्मणो भित अस् वायदी जन्म नहीं अब ब्रह्म के भय से इस वायवादी जन्म में भी क्या कर रहे हो चरंदी स सदा प्रवर्तन अपने अपने व्यापार निरंतर प्रवृत्त हैं ही न भयादस्य अग्निस्तपति भया तपद सूर्य श्रुति प्रमाण भयाद अस्य अग्नि तपति इसी ब्रह्म भय से अग्नि अपना तपाने का काम कर रहा है भया भय से सूर्य तप रहा है भयाद इंद्रश्च वायुच्छा मृत्यु पंचम यह सब अपने काम करते हुए दौड़ते फिरते रहते हैं यदि घुतो यम प्रसिद्धि दर्शे घुत में द्वारा उक्त प्रसिद्धि को दिखाया गया सबसे संकेत कर दिया प्रमाण तब प्रश्न उठता है ननो तरशो कम उदाहर तो वाक्य शो जितने भी वाक्य अपने दिखाया पिछले चार श्लोकों में वर्णन किया इन सभी में आनंद प्राप्ति तो मालूम हो रहा है भेद होने पर दुख होता है अभेद होने पर आनंद प्राप्ति होती है इतना मालूम होता है लेकिन कहीं भी अनुत निवृत्ति तो स्पष्ट नहीं हो रहा है ऐसे कोई मंत्र बताओ जिसमें अनुत निवृत्ति तो स्पष्ट कथन हुआ हो ये पूर्व पक्ष पूछता है अन्य निवृत्तम न लेकिन अनु की निवृत्ति होगी यह बात इन मंत्रों में स्पष्ट नहीं है तथा प्रतिपादन परम वाक्य उदाहर दी उसी को प्रतिपादन करने वाले दूसरे वाक्य को यहां पर प्रस्तुत कर देते हैं आनंदम ब्रह्मणो विद्वान नीभे कुत एक तमेवत् तपेन्नी साहृता आनंदम ब्रह्मण विद्वान ब्रह्म का आनंद को जानो या ब्रह्म का आनंद प्रयोग कर दिया ब्रह्मण आनंदम ष्टि लेकिन ये ष्टी अभेद निरूपण करने वाली षष्टि है यथा राहो शिव राहु का सिर है राहु का सिर होता है क्या जो सिर है उसी गरम राहु है क्योंकि जो राक्षस था सूर्य और चंद्रमा के बीच में खड़ा होकर के अमृत को चुरा के खाना चाहता था जब देवताओं को बांटने लगे ना लाइन में मोहिनी अमृत को अमृत मंथन के बाद तो बीच में बैठा था और ये चाहता था कि लगता है बहुत तेज खोपड़ी वाला था ये ये जानता था कि ये विष्णु माए बन के आई हुई है मोहिनी के रूप में और राक्षस का अमृत टे गए इसलिए वो देवताओं की लाइन में घुस गया और कहा खड़ा हुआ सूर्य और चंद्र के बीच में लेन भगवान तो है तो जानते हैं ये कौन है ये पहचान लिया सर काट दिए वो लेकिन गलती हुई अमृत देने के बाद उन्हें पता चला मोहिनी में नाश्ता नाश्ता बाट रहे थे ना ध्यान दे वो शिक्षण अमृत देने के बाद तो गलत जगह चला गया गर्दन काट दे देखिए गर्दन नीचा गर गर गर जाए जो ऊपर का खोपड़ा है, उसका नाम, है। का नाम केतु है। जो खोपड़ी है वही राहुल राहुल खोपड़ी तो <laughs> होता नहीं जो खोपड़ी है वही राहु है, लेकिन फिर भी व्यवहार होता है राहु सिर राहु का सिर है व्यवहार होता है जैसे वैसे यहां पर भी ब्राह्मण हो आनंद व्यवहार हो गया अभेद में भी सृष्टि प्रयोग हो जाता है में था, वैसे यहां पर भी ब्राह्मणों आनंदम अभेद में सी का प्रयोग वा विद्वान किसी से भी किसी भी प्रकार का भय को प्राप्त तो नहीं होता यह तुम एवं चिंता कर्माग्न समृद्धा ऐसा चिंता कर्माग्नि समृता न ए तम तपे कर्म रूपी अग्नि से जो संब्रत है संभ्रता भरण भरण पोषण प्राप्त किया हुआ चिंता रूपी अग्नि इस व्यक्ति को तपाता नहीं है इस तरह ने बता दिया चिंता तो तपा रहा है ना सभी को किसने किसकी चिंता लगी रहती है और चिंता सबको तपा रहा है और चिंता क्या चिंता है अरे मैंने पाप किया अरे मैंने पुण्य कर लिया नहीं किया, तो पाप करना था पाप नहीं किया <laughs> जो भी इस तरह की चिंता लगी रहती है, इस प्रकार की चिंता है, वो उस विद्वान को सताता तो नहीं तो देखो ठीक है भेद भेदेश औपचारिक जब भेदेश औपचारिक है इसका आवेदार्थ विशेष समझना तो ब्रह्म आनंद्र क्या है वह आनंद सर्वभूत आनंद विद्वान अप्रोक्षतया जानम अप्रोक्षत विद्वान मैंने अप्रोक्षण कुतिकाप्त नहीं होता इसका मतलब क्या अहिक चीजों से भय अहिक कौन है व्याग्राधि इनसे भय प्राप्त नहीं होता आदिदैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक किसी प्रकार का भय उसको सताता नहीं है परलोक में भी उसको सताते नहीं है चीज का भय नहीं होता तो कुछ उठ पटांग लग जाएगा ना पाप का भय नहीं रहे। पाप लग जाएगा करेगा ऐसे ऐसा नहीं हो सकता है तत्तिपदिक मूल में अर्थ किया कि तो उसका प्रतिपादन कौन कर रहा है वाक्य इस विद्वान को न तपती कि क्या तपता तपाता नहीं है कि क्या मैंने पुण्य कर्म नहीं किया कि हम पापम करवम क्या मैंने पाप कर्म कर डाला इस प्रकार की चिंता रूपी अग्नि है वो उसको तपाता नहीं है जवाब पटती कर्माग्नि संभ्रदा पुण्य पाप रूपकम कर्मी अग्नि पुण्य पाप रूपा कर्म को ही अग्नि कह दिया गया अकारण कर्णाभ्याम अग्निवत संपित क्योंकि अकारण कर्णाभ्याम न करना और करना इनके द्वारा अग्नि के समान आपका संताप्त कर देता है जो पुण्य करना चाहिए वो न करने पर जो पाप नहीं करना चाहिए उसका करने पर आपको संताप्त जरूर होगा कि अंदर से तो मालूम रहता है मैं पाप कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ मालूम होता है ये तो मालूम नहीं होता अभी आज मछली पकड़ते है। हम हैं हम लोग देखते छिपकते हैं और छिपा छिपा के हैं क्यों उन्हें पता है हम दलत कर रहे हैं क्यों नहीं छिपाएंगे हाँ लकड़ी ले जाते छिपाक क्यों नहीं ले जाते उसको भी छिपा के ले जाए उस बड़ा आसान से चलते हैं लकड़ी लिए हुए घास पत्ता लिए हुए गटरी लंबा जोड़ा बांध के सबको दिखाते हुए ले जाएंगे इसलिए उन्हें खुद को अंदर से मालूम है ये हम जो कर रहे हैं पापकर्म कर रहे हैं ये उनकी अपनी मजबूरिया है जो कर रहे हैं तो इसीलिए ये जो पाप अंदर से अंदर आपको खाता है जब पाप कर रहे हो वो आपको खाएगा जब पुण्य कर रहे हो आपको खाता है जोड़ बोलते हो आपको एक अंदर से दुख देता है, कष्ट देता है मैंने झूठ बोला है सच बोल तो खुशियां हो होती हैं हमने सच बोल के पापम चू कर तेरे समृदा संपादिता ऐसा उसे संपादित ताप है क्या ताप है पुण्यम ना करो कस्मात पापम तो कृतवान कुतःपा चिंता न तपेत संतापेत नान्यम नहीं से अविद्वान के साथ नहीं है, है। संतप्य वो जो अविद्वान है वह तार चिंताओं के द्वारा संतप्त रहता है पुण्य पापयोर अतापक हेतु परसम पुण्य और पाप दोनों ही विद्वान के लिए अपक हैं इस बात के लिए हेतु को दिखाते हुए सय एवं इति इस द्वय को अर्थ तपाटे एवं विद्वान कर्मणी दिखा स्मरे सदा कृत स्वात्म एवं विद्वान कर्मणी आत्मा स्मरित सदा तो सदा आत्मा का चिंतन करता वो न पुण्य करेगा न पाप करेगा दोनों से परे दोनों को छोड़ करके केवल चिंतन में लगा रहे कर्मणी स्वात्त रूपे नहीं वैसे पश्य शरीर से खाना पीना कुछ कर्म होने भी लग जाए उसको भी क्या देखता है वो अपने तो कल्पित दृश्य रहता है। वह अपने आत्मस्वरूप तो से अलग उसको भी नहीं मानता कि मैं खा रहा हूं मैं पी रहा हूं अलग कुछ हो रहा है वह भी अपने कल्पित एक दृश्य रूप में उसको देख देता है कृतच कर्म नहीं वो पाप हो रहा हो चाहे पुण्य हो रहा प्राप्त वजह रूप नहीं आत्म रूप से ही ये विद्वान देते सचिपमान प्रकार जो कोई पुरुष युत है स यश्चुरुष आदित्य स एक विद्वान जानन प्रवर्त जो इस पुरुष हृदय में है और आदित्य मंडलस्त में है ये सब वही आत्मा है ब्रह्म वही मई हूं इस प्रकार से चिंतन किया है मनन किया ध्यान किया है वह विद्वान जो ऐसे जानता हुआ सैत पुण्य पापे हित वह वो इन दोनों पुण्य पाप दोनों नहीं इन दोनों को छोड़कर छोड़ कर हित्वाध्या हित हित्वा को अध्याय करना पड़ेगा पुण्य पाप पे कर्मणि द्वे हित्वा है ना और पुण्य पाप पे कौन सी दो तो कर्म को छोड़ा उसने पुण्य और पाप रूपी कर्म को छोड़ा यह अध्ययन करनी पड़ेगी आत्मान ब्रह्मा भिन्न प्रत्यंचम स्मृण क्यों वो वह आत्मान सदा ना उसकी वक्त क्या करते हैं अर्थव आत्मा को मैंने ब्रह्म अपने स्वरूप को प्रत्यंशम मैंने अपने को ही स्मृत निरंतर स्मरण करता है यदा पुण्यपाप्य और मिथ्यात्संधाना पुण्य और पाप्य मिथ्यात्व अनुसंधान के द्वारा हाननकृतम जो त्याग किया गया था अर्थात तद विषय चिंता ही बनाते जिसको त्याग चुके उसकी चिंता नहीं होती है जिसको त्याग दिया है उसका कभी आपको चिंता हो आ नहीं वास्तव में त्याग किया तो चिंता नहीं होगा जैसे आप अपने मल को त्याग कर देते हो उसकी चिंता होता है क्या आपको अरे इतना मल चला गया मेरे हाँ शरीर से क्या हो गया ज्यादा चला गया नहीं कम भैया कोई चिंता नहीं मल गया गया जा छुट्टी नहीं जल्द जल्दी वहां बाहर आने की सोचते हैं हाथ पैर धो लेते हैं स्वच्छ जाते हैं और त्याग के मल के बारे में चिंता नहीं होता है उसे अन्य भी संसार के मल जो त्याग दिया गया वस्तु है उनके प्रति भी आपकी चिंता नहीं जिसको मजबूरी में त्याग दिए तो वो तो कभी कभी याद आ जाएगा और चिंता जरूर करता तो अच्छा होता इस समय नहीं त्याग तो दिया अब जरूर पड़ रहा काम में लग रहा है तो क्या करेगा वो तब वो सोचेगा अरे वो वो त्यागड़ कर नहीं त्याग होता तो अच्छा था जैसे कई लोग घर द्वार चौधर साधु बन जाते हैं शादी कर लेते कहीं तो तो करीस पचास पचपन मर के बुडे ने कर लिए अट्ठारह साल की लड़की थी उस उम्र में उसकी जोश चढ़ा अज्ञान की पारा चढ़ गया अज्ञान की महिमा चढ़ते हुए विद्या जो है सर खराब कर दिया अठारह उन्नीस साल का लड़का था जब सन महात बना हुआ सुनाता था और पचपन उम्र में जा करके शादी किया विदेश औरत से वो अठारह साल की लड़की वो भी ऐसी पता नहीं क्या कल लड़की की बुढ़े से शादी करती तो दुनिया ऐसा है कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि करी कुत्ता कुत्ते का जिंदगी यहाँ चलता है कोई किस गलीस गली होके चले जाते है जैसे आश्रम हो रहा है ना और आ रहे हैं और शादी होकर चला रहे कौन जात पात वर्ण गोत्र कुत्ता कुत्ती तो है और क्या हुआ गर्व से भी कहते फिर भी आश्रम भी नहीं होने गर्व से कहते इसे यहां पर कहते हैं देखो इस तरह के जो इसको होता नहीं है क्यों होता नहीं है क्योंकि जो चिंता उसको निश्चय कर लिया चिंतवना चिंता नहीं होती है आपा इति कुत नि कैसे हो सकता है, है। किंच विद्वान ये पूर्वोक्त उपापुर कर्मणिंद्रिया प्रवृत्ति स्वात रूपे नृदय महात्मा ब्र येष विद्वाद्वा पूर्वोक् उभे पुण्यपापे दो पूर्वक्त पुण्यपापूप कर्म दिहेन्द्रिया प्रवृत्ंद्रिया प्रवृत्ति के द्वारा जो अज्ञान काल प्रवृत्तिहा था जनिते स्वात्पेण अस्वात्मा इदय आत्मा वाक्योक्त प्रकार पश्यक्त वाक्य प्रकार से देख रहा है जानती अन्व कर रहा है अतः स्वात्म अभिन्नवाद पगतर व्याप्त स्वरूप से अभिन्न रूपेण अभिन्व है दृश्य न दृश्य अपना दृष्टांश अभिन्न होने के नाते वो उसका संतापक नहीं होता